द्रम कर्णे सृजादेव भद्रं पशे माक्षक स्थिरयरंगसे अथर्व वेदीय मांडू की कारिका वैत्य प्रकरण अष्टादश कारिका के ऊपर कुछ विचार चल रहा था जिसे प्रसंग था जब तक ऋजु का ज्ञान नहीं होगा अनिश्चित अवस्था में मंद अंधकार है तो ही रूप से दिखाई पड़ती है विकल्पित विकल्प दिखाई पड़ता है सर्पद जलधारा लाठी इत्यादि रूप से जिस समय रसी का ज्ञान होगा निश्चित हो जाएगा उस कारण सब उनकी निवृत्ति हो जा है उसी प्रकार जब तक अपने स्वरूप में व्यक्ति नहीं पहुंचता है आत्मा में नहीं पहुंचता है तब तक यह जगत रूपी के विकल्प दिखाई देता है भाजता है अरे जब तुरी अवस्था में पहुंचा हुआ हो जागृत स्वीकृति से ऊपर की अवस्था में हो और जगत नहीं भासता है जैसे रज्जू के काल में सर्पादी नहीं भाजते ठीक इसी प्रकार अरुण तुर अवस्था में व्यक्ति पहुंच गया फिर जागृत स्वप्न संपत्ति के जो विकल्प जितने भी हैं वो तो समाप्त तो हो जाते हैं ये दो कार्य तो का तो द्वैतवादी स्मृतियों का तात्पर्य भी टीका कार ने कुछ बताया या ये का है या अर्थवाद वाक्य है मुख्य तात्पर्य उसमें होता है अर्थवाद तीन प्रकार का होता है द्वैतवाद स्मृति बहुत सारे है यथा अगले विश्वलिंद आजादी जायंत इत्यादि है स्मृतियाँ बहुत सारे हैं वो तो ये स्मृतियां सब अर्थवाद में आते हैं कैसे प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है द्वेत उसी को श्रुति बोल रही है प्रमाणतर से सिद्ध वस्तु को अगर बोलती हो वो स्मृति अनुवादी का होती है अर्थवाद किन प्रकार का होता है विरोधे गुणवाद सुवादोपारित भूतार्थवाद तद्धान्थ अर्थवाद स्त्र कुमारी भट्ट जी ने ऐसा लिखा है अगर विरोध हो प्रमाण दूसरे प्रमाण के साथ विरोध आता हो उस काल में उसको गुणवाद बांधना पड़ेगा जैसे आदित्य यूप ऐसा श्रुति में एक बात वाक्य आता है कि पशु बंधन के लिए एक भूमि में एक खंभा काढ़ा जाता है उसको यूप कहते हैं पशु बांध के उसको इनाम है यूप यज्ञ मंडप में जो एक स्तंभ काड़ा जाता है उसका नाम है यूप उसको श्रुति ने आदित्य बोल दिया आदित्य यूपह श्रुति बात क्या है उसको सूर्य कहा तो कि काष्ट का जो स्तंभ है सूर्य हो सकता है कि नहीं हो सकता प्रत्यक्ष प्रमाण विरोध कर देगा श्रुति कह रहे आदित्य यूपु प्रत्यक्ष प्रमाण से हमें एक स्तंभ दिख रहा है काष्ट दिख रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण विरोध कर रहा है विरोध है गुणवाद्या उसका अर्थ कर गुण का कथन कर रही है माने इतना चमकीला हो गया अरे वो कितना सुंदर हो गया है वो स्तंभ स्तंभ जो होगा वह आदित्य है जैसे आदित्य में चमक है वैसे इसमें चमक है गुणवाद तो विरोध है प्रमाण तर्क के साथ श्रुति के साथ विरोध होता हो उस अर्थवाद को गुणवाद कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण विरोध कर रहा हो आदित्य हो नहीं सकता काष्ट है ये सूर्य नहीं हो सकता किन्तु श्रुति बोल रहे आदित्य जीव उस स्थिति में उस वाक्य को श्रुति वाक्य को अर्थवाद कहा जाएगा कौन सा अर्थवाद गुणवाद आदित्य का गुण इसमें है जैसे चमक है वहां ऐसे चमक है जिसने इसको आदित्य कहा। दूसरा कहावादो बधारित दूसरे प्रमाण से प्रमाण तर से निश्चित है जो वस्तु पहले से निश्चित है उसको श्रुति बोलती हो उसको कहते हैं अनुवाद जैसे अग्नि रिभम से श्रुतिवाद क्या आता है अग्नि ठंडी की दवाई है ऐसा बोलती है हेम माने इसी तरह की दवाई है ऐसा श्रुति ने कहा वो तो दवाई पहले से पता है किसे प्रत्यक्ष प्रमाण से मालूम है सब जानते हैं जो श्रुति बाट के नहीं जानते वो भी अग्नि हेम की दवाई है सब जानते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध है रोग तो इंद्र के द्वारा सिद्ध है प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध वस्तु का कथन कर रही है वो श्रुति उस स्थिति में उस श्रुति को अर्थवाद मानना पड़ेगा कौन सा तो अर्थवाद अनुवाद रूपी अर्थवाद जिसमें स्वार्थ में तात्पर्य नहीं होता ये दोनों में गुणवाद में और अनुवाद में स्वार्थ में तात्पर्य नहीं होगा कोई दूसरे तात्पर्य होगा तीसरा होता है भूतार्थवाद जो वस्तु जैसा वैसा बता देना श्रुति से ही पता लगता है दूसरे से पता आने लगता है विरोध भी नहीं है और निश्चय भी नहीं है प्रमाणांतर से निश्चय न हो और प्रमाणांतर से विरोध भी न हो उसको कहते हैं भूतार्थवाद तद धाना विरोध अनुवाद और गुणवाद दोनों का विरोध न होने पर मान प्रमाणांतर से विरोध भी न हो प्रमाणांतर से सिद्ध भी, भी न हो उसको भूतार्थवाद कर तत्ना तय और हाना तद दोनों के न होने से जैसे वज्र हस्त तो पुरंदर है ऐसा आया श्रुति में आया इंद्र कौन है जिसके हाथ में वज्र है वो पुरंदर है इंद्र है इस कृति से ही पता लगता है प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाण इंद्र को वज्रहस्त कभी देखा नहीं चक्षु का विषय कभी बना नहीं है विरोध नहीं है वह प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाण का विरोध नहीं होता वहां वज्रहस्त्र पुरंदर में प्रत्यक्षादि प्रमाण का विरोध भी नहीं है और अन्य प्रमाण से सिद्ध वस्तु का कथन भी नहीं कर रहे कोई प्रमाण से सिद्ध ही नहीं वज्रहस्त पुरंदर यह वाक्य से सिद्ध होगा इंद्र का हाथ में वज्र है कर बाकी अन्य कोई भी प्रमाण से सिद्ध नहीं है उसको अनुवाद भी नहीं कर सकते गुणवाद भी नहीं कह सकते हैं भूतार्थवाद धन आदो दोनों का अभाव जो होगा गुणवाद और गुणवाद न होने पर भूतार्थवाद कहते हैं अर्थवाद अष्टदास में जो भूतार्थवाद है तो स्वार्थ में तात्पर्य रखता है क्योंकि तो गुणवाद और अनुवाद स्वार्थ में तात्पर्य नहीं होता तो द्वैतवादी जितने भी सुर्तियां हैं बहुत सारी सुर्ति हैं ये व्यवहार कालिक व्यावहारिक और दशा में बताती तो यह अनुवादी है सब प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है द्वैत उसी का कथन कहती है द्वैत द्वैतवादी श्रुति प्रत्यक्ष प्रमाण जो बता रहा है माना एक अपठित व्यक्ति भी जानता है द्वैत है दैर्य जो वेद को नहीं जानता वो भी जानता है द्वैत को उसी बात को बोल रही है तो अनुवादि का अद्व है अद्वैत परमार्थ है अद्वैत बताने वाली श्रुति पारणार्थिक सत्ता को बोलती है वास्तविक आत्मा के बारे में अधिष्ठान को बताती है द्वैतवादी श्रुति कल्पित वस्तु को बताती तो ये बता दी श्रुतियां दे रहे थे कि जब रज्जु के ज्ञान हो जाने पर सर्पादी विकल्प निवृत्ति हो जाते उसी प्रकार यहां भी तद्वत आत्मदनिश्चय ऐसा कारिका में है उसी प्रकार आत्मा का निश्चय जिस काल में होगा मैं तीनों शरीर से अतिरिक्त सचिदान आत्मा हूं ऐसा बुद्धि जब वो फिर बनेगी आपकी कुछ काल में सारे शरीर आदि की तल फिर की वृत्ति हो जाएगी बाद हो जाएगा जैसे सर्पादि का बाद होता है आगे जो व्यवहार करेगा जीवन मुक्ति अवस्था में बाधितावृत्ति से व्यवहार होगा उसमें इसको सत्य नहीं समझ पाता जब में देखने वाला सर्प को, को मिथ्या समझ लिया तो फिर आगे वो सर्प को, को सत्य नहीं समझेगा ठीक इसी प्रकार इस शरीर आदि को सत्यत्व बुद्धि समाप्त हो जाएगी शरीर नाश नहीं होगा वृत्ति दूसरी बन जाएगी बदलेगा नहीं हरा हरा ही दिखेगा ज्ञान काल में पीला पिला ही दिखेगा जैसा है कोई नहीं कि सब अभावी हो जाए पहाड़ पर्वत सब खत्म हो जाए ऐसा नहीं है ऐसा नहीं होगा जब तक जीवन मुख्य अवस्था में विद्यालय है अविद्या का दंडा मानते हैं दिखेगा वैसे दिखेगा किन्तु भावना दूसरी हो जाएगी पहले सत्यत्व तो बुद्धि से व्यवहार करता था अभी बालिकानु कृति से व्यवहार करेगा जैसे जली हुई रसी होती है जब तक हवा का झोंक न लग जाए उसमें वायु का झोंक न हो तब तक रसी दिखाई देती है लंबी पड़ी हुई है रसी दिखाई देती है तो उस काल में रस्सी दिखाई देती है क्योंकि जो जिसने रस्सी को जला दिया होगा उसको मालूम है और के नहीं है खाली देखने के लिए है बांधने का काम नहीं आएगा ऐसा समझता है जब हवा का झोंक लग जाए तो उड़ जाएगा बाद में यहां भी हवा का झोंक माने मृत्यु की मृत्यु होना है तब तक उस करेगा तद्वत आत्मा निश्चय कहा था उसी प्रकार जैसे रज्जु में कल, कल्पित सर्पादि की निवृत्ति जब हो जाती है रज्जु के ज्ञान से ठीक इसी प्रकार आत्मा अपने स्वरूप के ज्ञान से जब द्वेद की निवृत्ति होगी बाढ़ होगा तो यही स्थिति आ जाएगी उसके लिए कई श्रुतियां हैं अद्वैत का प्रतिवाद क्या कर कहा था नीति नेति इत्यादि है ये सारे द्वैत प्रपंच का निषेध करने वाली स्तुति कहा भाष्य नेति नेति ना ही थी न ही थी ये आत्मा है बोला ना ये आत्मा है ना ऐसे करके निषेध ये इतर व्यावृत्ति परिचय कराना है दीदी मुख से परिचय नहीं करा सकते हैं क्यों मन बाणी का विषय नहीं है आत्मा न मन से जाना जाता है न वाणी से बोला जाता है आत्मा के बारे में शब्द नहीं उसके लिए इतर व्यावृत्ति जब जब शुद्ध आत्मा की चर्चा शुक्ति में करेंगे तो इधर इतर व्या करेंगे अस्थूल मनो इत्यादि ने बता नीति ये दीपसा है जितने भी वस्तु हैं सबको निषेध के लिए समझना कार्चेना व्याप्त इच्छा दीप्स इसको दिप्सा कहते हैं सबको लेने की इच्छा सबका निषेध करने के लिए दो, दो बार बोल दिया ऐसा है सबका निषेध होगा तो ये सर्व संसार धर्म शून्य प्रतिपादक शास्त्र जनित कहा जो सर्व संसार धर्म शून्य के प्रतिपादक शास्त्र कोने नीति ने किया शास्त्र अद्वैत प्रतिपादक शास्त्र से उत्पन्न जो विज्ञान रूपी सूर्य आलोक होगा ज्ञान रूपी आलोक प्रकाश सूर्य यहां ज्ञान ही सूर्य है ऐसा आलोक होने पर क्या होगा तो स्थिति में तृतात्म विनिश्चय उसने आत्म को निश्चय कर लिया ऐसा जो व्यक्ति होगा उसके लिए आत्म वेदम सर्वम हो जाता है उसके लिए सब कुछ आत्मरूपी हो जाता है रज्जू का ज्ञान जिस काल में होगा उस काल में जितने भी सर्पादी भ्रम हो रहे थे पहले वो रज्जू ही, ही हो जाता है उसके दृष्टि में ज्ञानी की दृष्टि में रज्जू ही हो तो जाता है वो अज्ञानी की दृष्टि में सर्पादी थे अज्ञान अवस्था में था अब जब ज्ञान होगा उस काल में सबके सब सर्पादी क्या हो गए रज्जु ही है रज्जु से अतिरिक्त कुछ नहीं है यही ज्ञान ऐसे यहां भी जब आत्मा का निश्चय हो जाता है तो जितने भी आत्मरूपी हो जाता है आत्मविधेदम सर्वम माने बाधित बाल समानिकरण है। चार प्रकार के समानाधिकरण होता है बाद समानाधिकरण, मुख्य समानाधिकरण, विशेषण विशेष भाव समान अधिकरण गौण समाधिकरण चार प्रकार के होते हैं बात है जैसे रात्रि में ठूट बुद्धि चोर बुद्धि हो गई थी एक ठूंठ में क्रांति हो गई थी सुबह हो गया प्रकाश मिला प्रकाश मिलने के बाद ठूठ दिखाई पड़ा उस काल में वो व्यक्ति बोलता है चौर स्थाणु मुझे थो, जो चोर बुद्धि यहां हो रही थी वो चोर नहीं ये तो ठूट है माने वहां चोर बुद्धि को बाध करके स्थाणु बुद्धि बचाना है उसी प्रकार सर्वादि बुद्धि को बाध करके दृष्टि करनी है ज्ञान काल में वैसे यहां भी द्वैत को बाध करके अद्वैत दृष्टि बचाना है ज्ञान यही है बाद समानदि करने आत्मेदम सर्वम इदम सर्वम द्वैतम आत्मा ही तो है माने इनका बाधित होगा बाहर होगा इनका यह नहीं कि आत्मा में यह ऐसा नहीं है आत्मा से अतिरिक्त तो कुछ नहीं है ये समझना है सर्वम इधम सर्व इत्यामृति का अर्थ कर रही थे टीका में सर्वम इदम इदम आत्मैव इतने पूर्णत्व तस्वत है ये ठीक में कहा सर्वम इदम आत्मैव जो कहा यह सब कुछ आत्मव्य कहा तस् पूर्णत्म उचित आत्मा पूर्ण है व्यापक है ये आत्मा आत्मवेतन सर्वता ये होता है कहा पूर्वभाविना कारण न संस्पर्श सं अपूर्व आगे अपूर्व अनुपरों अनंतरो है, इसे है, आत्मा के लिए कहा विशुद्ध आत्मा के प्रतिपादन ऐसा कर रही निषेध नये लगा कर ही करेगी पूर्व नहीं है जिसका पूर्व नहीं उसको अपूर्व कहा पूर्व होता है कि कार्य का जो कार्य बनता है उसको पूर्व में कारण होता है जैसे घट सपूर्व है अपूर्व नहीं है घट के पहले वृत्ति का है तो कारण जिसका कारण हो उसको सपूर्व कहेंगे जिसका कोई कारण हो वो अपूर्व है आत्मा अपूर्व है कि उसके कोई कारण नहीं है अनपरह जिसके पर में होगा अपर होगा बाद में होगा जिसका होगा उसको कहते हैं अपर बाद में होने वाला जिसका आगे होने वाला नहीं उसको कहेंगे अनपरह माने उसका कार्य भी नहीं वो शुद्ध आत्मा न कारण है न कार्य है शुद्ध आत्मा का कारण शुद्ध आत्मा किसी का कारण भी नहीं बनता और उससे कुछ पैदा भी नहीं होता विशिष्ट आत्मा में पैदा होगा जब माया विशिष्ट होगा तभी जगदादि की कल्पना होती है शुद्ध आत्मा में शुद्ध तो आत्मा कल्पक नहीं बनता अनंतर अंतर में छिद्र भीतर जी जैसे छिद्र के भीतर हम बैठे हैं अभी खोखला अंतर अनंतर वह छिद्र रही है अनंतर है और अवाई कहा हुआ है बाह्य माने बाहर होता है जैसे भीतर बाहर वो बाहर भी नहीं कह सकते उसको क्यों व्यापक है उसको बाहर भीतर नहीं होगा परिचन्न वस्तु में बाहर भीतर होता है जैसे हमारा शरीर अभी भीतर है बाहर नहीं है बाहर जाने के बाद भीतर नहीं होगा ये बाहर भीतर वाला है किंतु आत्मा अनंतर अवाई भीतर बाहर से रही गए जो व्यापक है उसका कहीं अभाव नहीं जैसे आकाश में कोई भीतर बाहर नहीं होता एक भौतिक पदार्थ में भीतर बाहर का विभाग नहीं कर सकते हम आकाश में आकाश विभुंग है नैयाई के आदि सभी भी मानते व्यापक है आकाश आकाश का कहीं भी कमी नहीं है दीवार के भीतर भी आकाश है अगर आकाश न हो तो इनका संयोग नहीं बनेगा ये तो कणकण का संयोग बनने के लिए खाली चाहिए क्या चाहिए वो तो खाली पना ये आकाश है ये नहीं कि जो ऊपर नीला नीला दिख रहा वही आकाश है ये मत समझना आकाश बने खोखला करना तो एक भौतिक वस्तु का भी कोई अभाव नहीं है कहीं तो उस आत्मा निर्विशेष आत्मा का अभाव कहा ठीक जी भाई तो अपूर्व पूर्व सप्ताह पूर्वभागिना कारण संस्पर्शन अपूर्व जिसके पूर्व में कारण होता है वो हुआ सपूर्व और ये पूर्व भावी कारण के स्पर्श से संबंध से रहित है माने आत्मा से पहले कोई वस्तु है ही नहीं तो कारण संस्पर्श सुनो पूर्व जो कारण होता है कार्य पश्चात भावी होता है कार्य नियतः पूर्ववृत्ति कारण नैया ऐसे बोलते हैं कारण कौन होता है कार्य नियतः पूर्ववृत्ति कारण कार्य के पूर्व में ठीक अवश्य भावी हो उसको कारण कहते हैं तो उसे संस्पर्श शून्य कारण नहीं है इसका इसलिए अपूर्व कहा और पश्चात भागिना कार्य संबंधित गुरो क्या पाठ है आगे हाँ अनपर होना चाहिए यहां पाठ नहीं है वो पाठ होना चाहिए पश्चात भागिना कार्यण संबंधित गुरो अनपर तो पश्चातभागी कार्य है कारण पहले होता है कार्य बाद में होता है उसके साथ भी संबंध नहीं है माने उसको कोई कार्य भी नहीं होता उसको अनपरह कहा जाएगा पश्चादी कार्य के साथ जो संबंध होगा उसको अपर बोला जाएगा और संबंध नहीं होगा वो अनपरह ना अपर अनपरह ऐसा अनपर पाठ छूटा हुआ है इन पुस्तकों में आगे आया अनंतर शब्द है उसका अर्थ कहते हैं अंतरम क्षित्रम अंतर मान्य होता है क्षित्र जैसे भीतर है जहां क्षेत्र तत्नो तो तो अनंतर है छिद्र रही का है पूरा भरा हुआ है कई अभाव नहीं है अनंतर ऐसा है वो आत्मा अनंतर है विभु है व्यापक है इसमें तात्पर्य है और अनंतर श्री रस अनंतर का चेतन एक रस है एक स्वरूप है चेतन ही चेतन है चेतन के कई भी अभाव नहीं है चेतन ही है पूरा चेतन है सीरे का रस त वही कहाँ है वो आत्मा कहते भीतर है मिलेगा यहां प्रत्यकत्तम इसे अबाइय कहा अगर आत्मा चाहिए तो भीतर ढूंढना बाहर ढूंढने से भी मिलेगा कहीं भी नहीं मिलेगा वाला न तीर्थाटन से मिलेगा न कहीं मिलेगा कहीं तीर्थापटन आज अंतगुणी के शुद्धि के साधन है ये अलग बात है तो आत्मा मिलेगा भीतर आत्मा उन्हें अपना स्वरूप जिसको आप ढूंढ रहे हैं आप हाँ जिसको ढूंढते हैं वो आप ही वो होते हैं पहले ढूंढने चाहते हैं तो बाद में अपने कोई ही रूप में पाते हैं आप अगर पाएंगे तो दूसरे रूप में नहीं पाने वाले हैं अगर आपकी शक्ति होगी उस स्थिति में पहुंचेंगे तो अपने रूप में ही पाएंगे आज तक तो जितने संतों का परमात्मा का ज्ञान हुआ यही एक तरीका है और दूसरी तरीका कोई नहीं जो बाहर मांगते हैं वो आप प्रत्यक्ष अवाईहत्व कहा है तसै व प्रत्यक्ष वही प्रत्यक्ष भीतर वही है इसलिए अवाईह कहा कार्य कारण अस्पृष्टम उभय कल्पनाधिष्ठानत्व तो अर्थांतरत्व प्रत्या सवा इजा इत्यादि अगले शुल्क में कहा देखो कार्य कारण से दोनों से कार्यम से कारण से अस्पृष्ट है असंपत्त है न कारण के साथ संबंध है उसका न कार्य के साथ न वो किसी का कारण बनता है न वो किसी कोई कार्य होगा उससे शुद्ध आत्मा से कार्य भी नहीं होता तो विशिष्ट आत्मा होगा माया विष्णु उससे होगा जो कार्य कारण कारण अस्पृष्टम कार्य का होना रहित कार्यकार्यभाव भी नहीं कारणभाव भी नहीं उभ कल्पना अधिष्ठान कार्य कारण भाव जो कल्पना करते हैं उसके अधिष्ठान रूप से है वाणी जिसमें कार्यत्व की कारणत्व की कल्पना की जाती है उस आत्मा में उभय कल्पना कार्यकार उभय की कल्पना का अधिष्ठान रूप से तो अर्थांतरवाद वह कार्यकारण से अर्थांतर भिन्न विषय होंगे तत्व मैंने कार्यकारणात तो अर्थांतरवाद उसका अधिष्ठान है वो इसलिए कहा स्वाही यज इत्यादि कहा बाहर भीतर सर्वत्र है गर्भ कहा अजमह आगे श्रुति है अजरो अमरो अमृतो अभय एक एव अय ऐसी श्रुति है तो उसका अर्थ ठीक है बोलते हैं विशेषत्र अजरो तो अमरो अमृत तीन विशेषण है इसका किसका विशेषार्थम कौटस्थ व्यवस्थापनाथम वो निर्लेप है ये व्यवस्था बनाने के लिए कहा आजारा हमारा अमृता ऐसा सब रहा है वो कुटस्थ है निर्विकार रहता है उसमें तो कोई जगत बनने की संभावना ही नहीं कल्पित पदार्थ मरूभूमि में जो आप जल की कल्पना करते हैं अज्ञान काल में मरूभूमि कीली होती है क्या आपके कल्पित जल से जल है आपकी कल्पना है। मरूभमि जी नहीं होती ठीक इस प्रकार यही कह रहे हैं थ्री का विशेषात्र कौटस्थापन अजरो अमरों अमृता करके तीन विशेषण गुजरा है किसके लिए कि जो उसके कुटस्थ दिखाने के लिए माने निर्लेप है निर्विशेष है ये दिखाने के लिए है, असंग है ये दिखाने के लिए है। एक कहा एक नंबर के बन विशेषात्र अजरा जी जो अजरा अमरों अमृता ये तीन विशेषण एक कहा में आगे जन्मादि संबंधा भावे कारणम अविद्या संबंध राहितम संबंधित जन्मादि संबंध के अभाव में कारण कहते हैं कारण बताते हैं आत्मा आत्मादि का कोई जन्मादि नहीं है क्यों नहीं है अविद्या के संबंध के रहता है अविद्या का संबंध नहीं है इसलिए जन्मादि नहीं होता ये कारण बता रहे जन्मादि संबंधा भावे कारणमान जन्मादि संबंध के कारण में जन्मादि संबंध के अभाव में जो कारण क्या है अविद्या संबंध राहित तो, कम अविद्या संबंध का रहित था वहां अविद्या संबंध नहीं है अज्ञान का संबंध जब होगा तो जन्म आदि होगा जन्मादि का कारण वही है या जन्मादि का कारण अभाव में कारण बना अविद्या के साथ संस्पर्श नहीं है अज्ञान के साथ संबंध नहीं यही दिखाते हैं अभय इत्यादि शब्द से कहते हैं कहा अभय श्रुति में कहा अभय क्यों जन्मादि जिसका होगा वो भयभीत होता है अब कूड़ा न हो जाओ मर न जाओ चिंता है, है जो पैदा हुआ है उसको जो अपने को अजन्मा में पहुंच जाता है उसको भय नहीं होता क्योंकि शरीर को लेकर के भय होना है जन्म आदि शरीर का होना है शरीर में तादाद में होने से भय भय होना है और उसके पास शरीर ही नहीं है अविद्या का संबंध ही नहीं है तो जन्म होना ही नहीं जिसका जन्म नहीं वो डरता भी नहीं जो पैदा होने वाला डरता है अपने को मानता है मैं पैदा हुआ हूं इतने साल का हो गया हूं वही डरता है भयभीत बरने तो, वाला है तो ये इसके साथ एकता करके अपने को मरने वाला समझता है जिसे भयभीत होता है, है। किंतु वहां जन्मादि संबंध आभावे जन्मादि जो सर्विकार का संबंध जो पैदा होने वाले का होता है वहाँ तो जन्म भी नहीं है अस्थि भी नहीं है जायते अस्थि बर्धते विपरण अपने सड़भाव पिटार से, से रहते हैं जब जन्म ही नहीं तो आगे वाला विचार लगेंगे ही नहीं उसमें ऐसा होने के कारण अविद्या संबंध रहित रहित्य दिखाया उसने ये दिखाया क्या अभयम शब्द शिविर द्वारा ये दिखाया अभय कहा अरे न खलू अविद्या तरण संबंध न होती कहते उस शुद्ध आत्मा में तत्र आत्मा नहीं उस आत्मा में अविद्या कारण बनकर के संबंधित नहीं हो सकती अनुभव नहीं करतव शुद्ध आत्मा में न अविद्या जो अविद्या है वह तत्र मानी शुद्ध आत्मा में सूर्य आत्मा है जिसकी चर्चा चल रही है जिसे कालीन आत्मा इतर व्यावृत्ति से जिसका परिचय कराया जा रहा है वो आत्मा जिसमें तत्व आत्मनी कारणत्व संबंधम न अनुभवती कारण रूप से संबंध वहां अविद्या अनुभव करने पाती है तस्व पूर्णत्व न कारण अनपेक्षित कहता है क्यों आत्मा पूर्ण है उसके कारण की आवश्यकता क्योंकि जो अपूर्ण होगा उसको अपने पहले आदि होने के लिए कारण की आवश्यकता होती परिछिन्न है उस कारण की आवश्यकता है अपूर्ण है यह शरीर अपूर्ण है परिचिन है एक देश में दूसरे देश में नहीं है इसके लिए कारण की आवश्यकता है किंतु तो। तस् वो जो निर्विशेष आत्मा है तुर आत्मा उसके पूर्णत्व तो पूर्ण है व्यापक है कारण अनपेक्षित कारण की अपेक्षा नहीं उसको यही बताया कि एक जो कारण वाला होगा वो दो होगा ये कारण हो गया या सपना हो गया दो हो जाते हैं द्वैत हो तो जाता वो और ये कारण नहीं है इसका पूर्ण होने के कारण कारण का अपेक्षा न होने से एक, हा, एक, हा। एक ही है ऐसा कहाता व्यावृत्ति अर्थम अवधारणम एक एवं एवकार है ये व्यावृत्ति के लिए है अवधारण किया गया एवकार अवधारण के लिए होता है जैसे हिंदी में आप ही आना बोलते हैं तो यहां पर एवा लगाया जाता है ही जो जहां ही लगाया जाता, जाता है संस्कृत में एवा लगाया जाता है तो तुम एव माता च पिता तुमेव ऐसा बोलते हैं ना भगवान को आप ही माता हो आप ही पिता हो ही हिंदी में जहां ही लगाते हैं वहां संस्कृत में एवा लगाते है। हैं एव के लगाया एक ना उसके बारे में बोल रहे हैं द्वैता अद्वैत व्यावृत्ति और अद्वैत दोनों की व्यावृति कहते हैं अद्वैत की व्यावृत्ति कैसी होगी तो टिप्पणी कार लिखते हैं द्वैताभाव तो को द्वैत नहीं तो द्वैताभाव होगा कोई कह सकता है तो उसकी भी और द्वैत शब्द का अर्थ है यहाँ टीका में द्वैताभाव ये टिप्पणी कार ने लिखा दो तो नंबर में अद्वैता मान द्वैताभाव यहां अद्वैत शब्द का अर्थ है द्वैताभाव समझना सोपी न तत्र स्वरूपातिक जो द्वैता भाव होगा जब द्वैत की निवृत्ति होगी तो निवृत्ति मैने अभाव तो द्वित का अभाव होगा क्या वो जो अभाव है वो, जो है वो भी न तत्र स्वरूप आत्मस्वरूप से अतिरिक्त नहीं है वेदांति और कुमारी भट्ट न्यायिकों ने अतिरिक्त माना है भूतल में अभाव है भूतल के ऊपर अभाव है ऐसा मानते हैं किन्तु आप अपने ईमानदारी दृष्टि से देखेंगे या कितना अभाव है आपको ये ये भूतल में घट है पट है मठ है कोई नहीं है तो आपको कौन सा अभाव एक ही अभाव घटा अभाव घटा अभाव एक ही अभाव है यहाँ मैंने या कोई भी वस्तु है ही नहीं सारे संसार के वस्तु का अभाव है यहाँ तो आपको कौन सा अभाव दिखा hmm. अभाव दिखता है कि भूतल दिखता है आपको आपके चक्षु का संबंध कहाँ है भूतल में सीधी सारी बात है सोन के बहका होने यहाँ बहकाने वाले अपने विवेक से काम लेना उल्लू बनाने का काम कर जाते हैं। अच्छा तो द्वैत द्वैत अद्वैत व्यावृत्ति अर्थम अवधारण का द्वैत और द्वैत अभाव दोनों की व्यावृत्ति करो। वो द्वैत भी नहीं है और द्वैत का अभाव रूप भी नहीं है ऐसे व्यावृत्ति के लिए अब एवकार भी स्थिति एक एव ऐसा आगे पूर्व पक्ष शंका करता है टीका में नोनू अविद्या या निराश्रय तो अनुपत्य है जो अविद्या है वो निराश्रय हो सकती है कोई नहीं कोई आश्रय होगा उसका कहीं न कहीं तो रहेगी ना अविद्या अविद्या को माना हुआ है तो कहीं न कहीं रहेगी निराश्रय होने सकती है हो नहीं सकती अविद्या कहीं न कहीं आश्रय होगा नोनू अविद्या या निराश्रय तो अनुपत्य अविद्या में निराश्रय तो होना संभव नहीं कहीं कहीं आश्रित है वो मानना पड़ेगा और आश्रयांतर से अस्वता द्वैत का निषेध हो गया है नीति नेति आदि के तो द्वारा द्वैत का निषेध हो गया अन्यत्र अन्यत्री के स्थान नहीं है उसका तो आत्मा में ही अविद्या है तो एक आत्मा एक अविद्या द्वैत अभी भी है के पूर्व की शंका है क्योंकि तो अविद्या आश्रय के बिना तो रहेगी नहीं और जहां आश्रय मान सकते थे सबका निषेध हो गया है एक इत्यादि जो भी बोल दिया ये नीति के द्वारा सबका निषेध द्वैत का भी निषेध द्वैत का अभाव का भी निषेध हो गया है सबका निषेध हो गया है तो उस स्थिति में आश्रय आश्रया अन्य आश्रय तो इसको है ही नहीं कोई कहीं न कहीं है वो तो कहाँ परिशेष न्याय से आत्मा में अविद्या अविधि है एक आत्मा एक अभिद्या द्वैत है ये शंका है गुरुवार तविश्य उसी में प्रवेश करेगी अविद्या परिशेष न्याय यही लग जाता है प्रसत्त जीतने थे प्रतिषेद होने पर जो अवशेष बचता है उसको परिशेष बोलते हैं प्रसक्त परिचेदे परिशिष्य मानव विधेयक पारिशिष्यिशिष्ट न्यायी बोलते हैं। जो जो प्राप्त था निषेद कर दिया जहां जहां होने की संभावना थी निषेध करने पर जो बचा हुआ उसी में होना है उसको तो यही तत्र प्रविश तत्व उसी आत्मा में उसी आत्मा में सा अविद्या प्रवेश उसे प्रवेश करेगी कहने का तो रहेगी अविद्या अन्य प्र जगह है नहीं और सब मर चुके हैं द्वैत अद्वैत सब खत्म हो गए तो अविद्या रहेगी तो द्वैत होगा ऐसी शंका करने पर सत्यम सिद्धांत ठीक है आपका सोच किंतु देखो अविदत दृष्टिया तस्या तवेश भी वस्तु दृष्टिया नाशो तस्वीन प्रवेश प्रभवती देखो अज्ञानी के दृष्टि से वहां प्रवेश होने पर अज्ञानी की दृष्टि पर अविद्या दिखाई पड़ती है दिखाई पड़ने पर वस्तु दृष्टिया वास्तविक दृष्टि से देखने पर नाशो तस्मिन प्रवेश तुम प्रवोधि अज्ञान क्या है अविद्या क्या है अधेरा स्वरूप वस्तु को ढकने वाला अधेरा है समाधि शब्द से कहा जाता है सूर्य में कभी अंधेरा संभव नहीं है वह आत्मा प्रकाश स्वरूप है प्रकाश स्वरूप है तो उसमें ज्ञान रूपी प्रकाश है उसे सत्यम ज्ञान वर्णत ब्रह्म कोई तो प्रकाश स्वरूप में अविद्या होना संभव ही अविद्व दृष्टिया तस्या तथा प्रवेश भी अज्ञानी के दृष्टि से उस अविद्या के उसमें आत्मा में प्रवेश मानने पर भी अज्ञानी की दृष्टि में है वहां माने पर भी वस्तु दृष्टिया जो वास्तविक दृष्टि से देखने वाला है परमार्थ दृष्टि से देखने के दृष्टि से न असो अविद्या न तस्वीन प्रवेश समर्थो नवती समर्थ न अविद्या प्रवेश तो करना समर्थ नहीं होती है एक अद्वय एक नहीं अद्वय है स्मृतिम का आत्मो अदुक्ति कथम अनेकैर्भाव विक्रायापत्ति प्रत्यवर्तिषे आगे जो कारिका आ रही है उन्नीस कारिका इसमें आधा कारिका पुरुपक्ष है आधारिकिका आधारिकिका से सिद्धांत सुन पूर्धजूरपक्ष है यही यहां कहना चाह रहे हैं की बात आत्मनो अद्वितीय आत्मा अद्वितीय है दूसरा कोई नहीं अकेला आत्मा ही है इस स्थिति में कथम अनेक भाव है तस्वीर विकल्पित्व फिर अनेक रूप से विकल्प कैसे होना उसका कैसे हो सकता है कल्पितत्व अभिप्राय अप्रतिपत्य सिद्धांति के अभिप्राय को न जानने के कारण से सिद्धांत के जो अभिप्राय है उसको अप्रत्यवे अज्ञान अज्ञान से प्रत्यवत है शंका लेकर के खड़ा होता है शंका करता है पूर्वादी शंका करता है ये कहा, नंबर टिप्पणी कथम अद्वैत अनेका भावा यही है जो अद्वैत है तो वह अनेक हो नहीं सकता है तो उसके अनेक कैसे हो, खड़ा होगा उस अद्वैत अद्वैत अनेका भावा और कथम अनेका अनेक रूप से प्रतिथि कैसे होगी का है? है, है। का माईषा तस्य से यया स्वयं प्राणादिवीर क तस्वोित स्वयं प्राणि अनंत वस्तु है प्राण से आरंभ करके न जाने कितने वस्तु है अनंत है अनंत पदार्थ है इनके द्वारा अनंत ऐसा भावै एत विकल्प इन भावों से इन वस्तु रूप से विकल्पित हो रहा है तो फिर एक कैसे होगा ये पूर्वादि की कहना है अनेक रूप में दिखाई दे रहा है आगे देंगे कुछ रूपों को आप दृष्टान देंगे अभी कारिकाओं में प्राण ही मुख्य तत्व को है कोई और बोलेंगे कुछ और बोलेंगे ऐसा ऐसा है तो अगर एक ही आत्मा है तो ये प्राणादि अनंत रूप से क्योंकि संसार में अनंत वस्तु है तो अनंत रूप से विकल्पित कैसे होता है अनेक रूप में कैसे दिखाई देता है एक आदमी अनेक रूप में कैसे दिखाई देगा ये शंका आ गई तो उत्तर देते हैं माया तस्य देवस्या तस् देवश्य ये माया कैसा माया उस देवती ये माया आत्मदेव देवती माया है जो दिखाई दे रहा है देवती की माया है पहली भी आया था भोगार्थम सिरती इकंडे क्रीड़ाथम इचा पड़े देवश आत्मकामश्यक कािया आत्मकामश काश्प्रिया इत्यादि आगम प्रकरण में लाया था माया ऐसा तस्य देवस है ऐसा माया उस देव की माया है तो जो प्राणालि विभाव से विकल्पित हो रहे माया है जादू है यहास मोहित है स्वयं जिस माया के द्वारा स्वयं भी मोहित हुआ जैसा हो रहा है स्वयं वो आत्मा भी मोहित हुआ जैसा हो रहा है ऐसा कहते ठीक है सिद्धांति स्वाभि संधन उद्घाटन उत्तर वहा पूर्वादी ने शंका उठाई अगर आत्मा एक ही है फिर ये अनंत रूप से कैसे दिखाई पड़ रहा है प्राणादि रूप से अनंत रूप से कैसे दिखाई देता है ये पूर्व पक्ष हो गया आधाकारि का हो गई आधा में कहते सिद्धांत बोलते सिद्धांति स्वाभिसन उद्घाटन अपना अभिप्राय का उद्घाटन करते हैं ये अपने अभिप्राय दिखाते हुए उत्तर उत्तर कहते हैं सिद्धांति बोलते हैं माएशा कश्यवश योहिता स्वयं उस देव का ये माया है ये जितने प्राणादी रूप से देख रहा है ये माया है तो जितना ही पड़ता है माया है भगवान <ślimal> <toothbrushes> <coughs> एक बार नारद जिसे कहा है माया ऐसा माया सृष्टा यनमान पश्यसी नारद ये नारद जिस रूप को तुम देख रहे हो ना ऐसा आकार देख रहे हो यनमान पश्यसी जिस मुझको देख रहे हो तुम ऐसा माया माया माया ऐसा माया सृष्टा ये मैंने सृष्टि की यह माया की तो ऐसे यहां भी माएस तिवस तो है यह असमिकसन कहा ठीक है चौथे भाग हम कहते प्रश्नभाग है आक्षेप भाग पूर्वादि का उसका पूर्वार्ध है भाग। उसका विभाजन करते हैं यदि इत्यादि भाष्य में प्रश्नकर्ता ये प्रश्न पूर्वार्ध के ये अभिप्राय बता रहे हैं भाष्य में यदि आत्मा एक है व निश्चय जब निश्चय हो गया आत्मा एक ही है अद्वैत है ऐसा निश्चय हो गया जब उस स्थिति में कथम प्राणादिवीर अनंत भावैर यते संसार लक्षण इति फिर ये, ये प्राणादि अनंत पदार्थों के माध्यम से प्राणादि अनेक पदार्थ है भाव मन पदार्थ अनेक पदार्थों के माध्यम से ये संसार लक्षण धर्म ही जिसमें संसार स्वरूप धर्म आ जिसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि कई धर्म आए हुए हैं धर्मो से युक्त होकर के विकल्पित कैसे होगा दिखता क्यों ऐसा क्यों होता क्यों ये समझा है उच्चतीय ग्रंथ से उत्तर देते हैं इसका उत्तर दिया जाता है सिद्धांत उत्तर देते हैं सुनो सुनो कि आत्मा एक ही है फिर भी अनंत दिखाई पड़ता है रशि हो अकेली होती है जहां कल्पना होगी रसी अकेली होती है किंतु वो रशि अनेक रूप दिखाई देती है अज्ञानिक दृष्टि ऐसे ही है आत्मा एक ही उच्च माया यत्मदेवस्थ है उस आत्मदेव की माया है ये, ये जो प्राणादी अनंत रूप से दिखाई पड़ना आत्मदेव की माया है उदाहरण देते हैं एक जादूगर का उदाहरण देते हैं एक जादूगर हमारे सामने आता है खाली आता है कुछ भी नहीं उसके पास किंतु यहाँ पर बहुत कुछ दिखा के जाता है जो जितने भी दिखे है पदार्थ वो जादूगर की माया ही है और अतिरिक्त कुछ नहीं माया से अतिरिक्त कुछ नहीं है जो भी वस्तु दिखाई पड़ती है यहाँ तक एक बार भाष्य में कह दिया था जादूगर शाम हमारे सामने आ जाता है आने के बाद खेल दिखाने लगता है तो वो जादूगर थोड़ी देर में यहाँ अदृश्य हो जाता है जाय हो जाता है एक धागा फेंकता हुआ देखा था नीचे से धागा फेंका ऊपर धागा फेंका उस धागा में चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है आकाश में कोई माना धागा का आश्रय नहीं है उसमें चढ़ता हुआ दिखाई दिया और ऊपर जाने के बाद में बड़े बड़े सब्र आने लगे खड़गाली चलती हुई लड़ाई करता हुआ आवाजा आया और शरीर के अंग जादूगर के अंग कट करके नीचे गिर रहा ऐसा दिखाई देता है ऐसा दिखाई पड़ता है बड़े बड़े जादूगर ये सब दिखाते हैं, और सब कुछ होने के बाद में बाद में जादूगर यही जमीन में दिखाई पड़ता है वो क्या है वो सब दिखाई पड़े कोई जादूगर ऊपर गया जैसा लगा धागा में एक धागा फेंका और फेंका हुआ धागा में जा रहा है और ऊपर जाने के बाद लड़ाई लड़ाई वो उसके शरीर कट करके नीचे आ रहे हैं सब दिखाई दृश्य दिखाई दिया बाद में सभी दर्शक समझते हैं तो जादूगर ही था बाकी कुछ नहीं था यार जो भूमिष्ठ जादूगर है वही है सत्य वही है वो ठीक इसी प्रकार ये जो प्राणादी आनंद भाव से देखना माया उस आत्मदेव की माया है ये कह रहे सुनो माया ये तस्य आत्मोदेवस्य उस आत्मदेव की माया है ये जो प्राणादी अनंत रूप ना यथा माया बिना विहिता माया जैसे माया भी है जादूगर है सामान्य जादूगर है माया भी है उसके द्वारा रचित माया है विहिता माया गगमनम अति विमलम देखो आकाश अति स्वच्छ होता है कोई वहां पर कुछ भी नहीं है ऐसे जो आकाश में ऐसे दृश्य दिखाई दे कर, कर दे जो माया क्या क्या दृश्य कराएगी अति विमलम गगन अति स्वच्छ आकाश है उस आकाश को क्या को बना देती है वो माया जादूगर की माया कुसुमितई सफल में आकरणी ऐसा हमारे दर्शकों के सामने ऐसा कर देती है उसकी जादूगर की माया जो जादू है ऐसा काम करती है क्या करता है वो कुसुमितई उसमें फूल लगे हुए हैं फल लगे सफल फल लगे हुए हैं और पत्ते लगे हुए हैं ऐसे वृक्षों से भर देता है जादूगर की जो जादू है ऐसा वो माया आकाश में स्वच्छ आकाश में बड़े बड़े वृक्षों का घना वृक्ष दिखाई पड़े पत्र पुष्प फल से लदा हुआ दिखाई पड़े ऐसा दर्शकों को ऐसा दिखाई देते। छोटे दे जादूगर की माया भी ऐसा कर दर्शक क्या तो आकाश में वृक्ष होना संभव नहीं है आ, और थोड़ी देर पहले कुछ नहीं था एकाएक दिखाए ना फल होना संभव न पत्ते होना संभव कुछ नहीं वहां और स्वच्छ आकाश में ऐसा स्वच्छ आकाश में ऐसा दृश्य दिखाई देता है तो ये कहा यथा माया बिना विहिता माया जैसे माया भी जादूगर है तो उसके द्वारा विहित जो माया है वो माया गगनम अति बेमाला, अति स्वच्छ आकाश है गगनम है आकाश उस आकाश को कुसुमित ही फूलों के द्वारा सफल पलाश ही फल भी लगे हैं पलास पत्ते भी हैं उसमें कैसे और भी नाना प्रकार के वृक्ष हैं उसके द्वारा तो आ किरण घना आकाश छा गया ऐसा कर देता है कर देती हो माया छोटे तो जैसे जादूगर की माया इतना कर सकती है तथा उसी प्रकार समझ रहे यहाँ अभी आत्मदेव की माया एक छोटे जादूगर की माया भी ऐसे काम कर सकती है तो यह तो महा जादू कर देवश्य माया यह आत्मदेव की जो माया है ये माया भी य उसी प्रकार काम कर देती है जैसे आकाश में कुछ नहीं था जादूगर के माया ने बहुत कुछ दिखा दिया ठीक इसी प्रकार यहां भी प्राणादि नाम के नहीं है वास्तव में एक ही आत्मा ही है किंतु कोई माया के द्वारा ऐसा दिखाई पड़ता है यया अयम स्वयं मोहिता युवक मोहित होती तो जिस माया से स्वयं आत्मा भी मोहित हुआ जैसा मोहित होता है वास्तव में मोहित नहीं होता अज्ञानियों को लगता है कि मोहित हो गया ऐसा लगता है भगवान ने गीता के नवोपाध्याय में कहा मम मा माया दुरत दैवी ऐसा गुणमयी मम माया मा दुरतया माव प्रपत माया में दैवी माया है ये ये मानसी माया नहीं है ये जादूगर वाली माया नहीं है छोटी सी माया नहीं है देव की माया को दैवी माया कहा दैवी देव संबंध में आत्मदेवी की माया है दैवी ही ऐसा गुणवयी त्रिगुणात्मयी माया है ये मामा माया, ये मेरी माया है द्रत्यया इसको उल्लंघन करना बड़ा मुश्किल है इससे पार होना मुश्किल है दुखेना अत्यय इस आशा द्रत्यय बड़े मुश्किल से पार होंगे। इस माया से पार होना सब किसी की मुश्किल है न जाने कहां फंसा दे पता नहीं सब दस पर सब दूपरा बनकर के आना है और किसमें फंस जाएगा व्यक्ति पता भी नहीं लगता फस जाता है बाद में साधक होगा तो होश आएगा बाद में अरे मैं कहा फंस गया बाकी संसारियों को तो पता ही नहीं लगेगा किंतु उसको पार होने की क्या साधना करे मामे तो प्रपदे माम सच्चिदान आत्मान ये प्रपथंत मैं जो सच्चिदानंद आत्मा हूँ मेरे ही शरण में रहते हैं आत्मा के शरण में रहना मने अहम सच्चिदानंद आत्मा अस्म अहम ब्रह्मासमी ये वृत्ति बनाना ये उसके के शरण में रहना है माँ में प्रपत्ति तो मेरे ही शरण में जो रहेंगे शरण में रहेंगे ये मायाम के तरफ इस माया को वही पार कर जाते नहीं कर सकते ऐसा भगवान ने कहा है मम माया इति उत्तम भगवता उत्तम भगवान श्री कृष्ण ने गीता के नव हत्या ने कहा बताया ठीक से देखें <laughs> ताम एवं मायाम कार्य द्वारा सो रहे थे कहते हैं जो माया है ना स्वयं दिखाई नहीं पड़ती है प्रत्यक्ष नहीं होती कार्य के द्वारा अनुमेय पदार्थ है वो अनुमान से सिद्ध होता है जैसे दूरदेश में अग्नि का प्रत्यक्ष नहीं होता किंतु तो उसके कार्य धूम है उसको देख करके अनुमान होता है कि अग्नि है ठीक इसी प्रकार जब कार्य की घटना घट जाती है अघटित घटना पटी बहुत चतुर है वो न घटने वाली घटना को कर देती सामने कर देती है ऐसी शक्ति तब तो ऐसी घटना घटने पर पता लगता है अरे कोई चीज है तो क्या है उस माया है परमात्मा की माया है अनुमेय पदार्थ है ये ताम एव मायाम कार्य द्वारा सो रहेगी कार्य के द्वारा स्पष्टीकरण करते हैं उसके जो कार्य है उसके माध्यम से स्पष्टीकरण उसके कार्य क्या है शुद्ध एक आत्मा पड़ा हुआ है और रूप में दिख रहा है सारा ये, ये उसका कार्य है जैसे जादूगर की माया को हम कब समझते हैं जब आकाश में पत्र पुष्प फल से लड़ा हुआ वृक्ष दिखाई पड़ता है तो वृक्ष सत्य हो सकता है क्या ये वो भी आकाश में जमीन में नहीं आकाश में तो उस टिक समझते हैं किसके जादू है ये समझते हैं समझते हैं उसका भी समझते ठीक है प्रधान माया भी ऐसी है विवेक चुरावणी में माया का स्वरूप का बहुत अच्छा विवेचन दिया है शंकराचार्य ने अव्यक्तनामी परमेश शक्ति अनाद्य त्रिगुणात्मिका पर कार्यान्मेया सुधी माया यया जगत सर्विदम प्रसूय थे ती, तीन तीन श्लोक में है माया की चर्चा है एक अव्यक्त नाम की है परमात्मा की शक्ति है वो परा पराशक्ति है छोटी मोटी शक्ति ने बड़ी शक्ति है परमात्मा की शक्ति अव्यक्त नामी परमेश शक्ति <laughs> तो परमात्मा है उसकी शक्ति है जिसका नाम अव्य तो बोलते हैं माया को अव्यक्त सोच से बोलते हैं अव्यक्त नाम परमेश्वर शक्ति अनादि अविद्या अनादि है अविद्या है।, है।, है, है वो अविद्या रूपा है वो त्रिगुणात्मिका है त्रिगुणात्मिका पराशक्ति है वो कार्यानुमेय उसके कार्य से अनुमेय होती है जो कार्य घटित होता है तो उसके कारण उसे मानते हैं कार्या अनुमेय कार्य के द्वारा अनुमेय है माया वो भी कौन अनुमान कर सकता है कहते सुधी विवेकी लोग अनुमान कर सकते हैं अज्ञानी नहीं कर सकते क्यों कार्य घटित होने पर भी उनके बुद्धि में बैठे की कोई माया है विवेकी सुधिया सुधी ज्ञानी विवेकी लोगों के द्वारा अनुमेय है यया जगत सर्विलंब पर सूर्य जिस माया से सारा ही जगत की उत्पत्ति हो जैसे रज्जु में सारे सर्पादी की उत्पत्ति है वो माया के कारण है अज्ञान के कारण है वैसे जगत की उत्पत्ति होती है और उसका स्वरूप क्या है सन्ना भी सन्ना भिन्नापि भिन्नापि अनोभ सांगापि नंगापि भिन्ना पिभयात्म का अनो उसको सब भी नहीं कर सकते हैं भी नहीं कह सकते हैं सदअसत वह नहीं कह सकते हैं तो होता ही नहीं कोई सप भी हो असद भी हो नहीं सकता ऐसा क्यों सतरूप से भी निर्वचन नहीं कर सकते असत रूप से भी निर्वचन नहीं कर सकते क्यों असचेत न प्रतियता सचेत न बाध्यता सत हो तो बाधित नहीं होना चाहिए इसका बाध होता है ज्ञान काल में जो आत्मज्ञान होगा उस काल में बाध हो जाता है और असत हो तो प्रतीति नहीं होनी चाहिए प्रतीति होती है कार्य के द्वारा अनुवेय है और भिन्ना भी भिन्ना उस आत्मा से भिन्न है कि अभिन्न भी सिद्ध नहीं करे शक्ति और शक्तिमान को भिन्न है कि अभिन्न हाथ हमारे हाथ में पांच किलो वजन उठाने की शक्ति है वो हाथ से भिन्न है ये भी सिद्ध नहीं कर सकेंगे अगर भिन्न हो हाथ से शक्ति भिन्न हो तो हाथ के न रहने पर भी शक्ति के रहना चाहिए शक्ति काम करेगी हाथ के न रहने पर भिन्न हो तो रहना चाहिए एक का से दूसरा नाश नहीं होता भिन्न नहीं कर सकता अभिन्न हो तो फिर ये ष्ठी नहीं लगना चाहिए हाथ की शक्ति किसकी शक्ति संबंध दिखता है संबंध दिखाई दे रहा है अभेद में संबंध नहीं होता यहाँ ष्ठी विभूति दिखाई पड़ती है हाथ में जो शक्ति है हाथ की शक्ति ष्ठी नहीं लगना चाहिए षष्ठी विभूति है परमात्मा की शक्ति ऐसा बोलते हैं अभिन्न हो तो ष्ठी नहीं लगना चाहिए और भिन्न हो तो माने व्यक्ति के न होने पर भी उसको रहना जैसा नहीं है तो भिन्ना भी भिन्न विभयात्म का भिन्न भी नहीं कर सकते अभिन्न भी कर है उभय रूपी नहीं भिन्ना भिन्न उभय रूपी नहीं कर सकते परमात्मा से सांगांगा नंगा विभियात्मिका वो सावय वाली है या निर्भय वाली है ये भी पता नहीं सकता सांगा माने अंगेर सहित सांगा सावय भी निर्णय नहीं कर सकते हैं निर्भय वह करके भी निर्णय नहीं कर पाते महदूता अनिर्वचनीय माया महान अद्भुत है निर्वचनीय माया का। तीसरे श्लोक में कहते हैं वहां शुद्धा दोधनाश्या सर्पभ्रमो रज्जु यहां रजस्तम सत्व प्रसिद्धा गुणास्तिया प्रथिता सुकार्य हीश्य है उसके निवृत्ति हो जाती कि जा उस माया की किसके शुद्धाद्रह्म विबोधनाशय जब शुद्ध अद्वय ब्रह्म का बोध होगा उस बोध से नाश्य है उस ज्ञान से नाश्य है शुद्धाद्वज ब्रह्म विबोध अनाशया शुद्ध अद्वय जो, जो ब्रह्म है उसके बोध ज्ञान मैं सचिदान न आत्मा हूं भावना में पहुंच गया हो तो उसके लिए माया खत्म हो जाती है नाश्य शुद्ध अद्वय ब्रम्हति बोधनाश सुंदर दृष्टांत दिया सर्प भ्रम रजु विवेक यथा जैसे सर्प सर्वभ्रम हो गया था तो किससे नाश होता है वो रज्जु विवेक से रज्जु का क्या ज्ञान सर्व का ब्रह्म नाश हो जाता है सर्पबुद्धि समाप्त हो जाती है उसी प्रकार शुद्ध अद्व आत्मज्ञान होगा तो ये माया लक्ष्मण रजस्तम सत्व प्रसिद्ध तीन गुण है उसके तीन अंश में काम करती है कभी रजगुणा रूपा होकर के कभी तमगुणा रूप होकर के कभी सत्गुणा रूपा होकर सत्व प्रसिद्धा गुणास्तरीय उसके गुण है उस माने अनादिया विद्या के गुण है प्रकृति स्व यही अपने कार्य के द्वारा प्रसिद्ध है तो तमगुण रूप से अलकारी हो रहा है रजुगुण रूप से अलग हो रहा है सत्गुण रूप से अलग हो रहा है प्रसिद्ध है लोगों से विविध पुराणों में माया का सुंदर बधन किया है कि टीका बिगा रहे तामेव माया कार्य द्वारा मायाम कार्य द्वारा सो रहे थी कहा उसी माया को कार्य के माध्यम से स्पष्टीकरण करते हैं कार्य द्वारा दो नंबर एक नंबर टिप्पणी नहीं माया प्रत्यक्ष विषय ही कहते हैं प्रत्यक्ष का विषय तो है ही नहीं अनुमेय है वो आंख नहीं दिखाई पड़े चाट करके माया को पता नहीं लगा आश्वादन से सुन करके पता नहीं लगता सुन करके भी नहीं छू करके भी नहीं पांचों इंद्रिया काम नहीं करेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं हो नहीं माया प्रत्यक्ष विषय टिप्पणी ने कहा माया प्रत्यक्ष विषय नहीं है इसलिए कार्य द्वारा तदगति पा रही थी कार्य के द्वारा उसका ज्ञान करवाते हैं उसका जो कार्य है इतना बड़ा संसार फैला हुआ है एक सचिता निर्लप आत्मा में इतना बड़ा संसार दिखाई दे रहा है उसका कार्य है जैसे रसी अकेली होती है उसका कार्य सर्पादी अनेक हो जाते हैं उसके कार्य के द्वारा मन अधिष्ठान का ज्ञान होता है ऐसा यहां भी है माया दिखाते हैं ये कहा हो रहे दिखा याया। यही में कहा अयम स्वयं अपी अयम आत्मा ये जो आत्मा है जिस माया से ये स्वयं आत्मा भी मोहिता इ मोहित बहुत मोहित तो नहीं हो सकता है कि मोहित जैसा हो जाता है ठीक कारण यथा लौकिको गोहित जैसे लौकिक व्यक्ति सामान्य व्यक्ति है जो शास्त्र ज्ञान नहीं है जिनको ओ, वो मोहित होता है माने शरीर आदि में आत्मबुद्धि है हाँ, मई मेरा पना है मई और मेरा ये बुद्धि को मोहित हो जाना चाहते हैं मोह में पड़ना चाहते हैं यथा लौकिको गोहित जैसे मोहित हुआ मोह परवशो दृश्य थे वो मोह के परवश दिखाई पड़ता है उसका अध्ययन हो जाता है तथा अयम आत्मा स्वयं माया संबंधा मोहितो बहती यह आत्मा भी माया के संबंध से मोहित हो जाता है उसी प्रकार जब माया संबंध नहीं तो मोहित नहीं होगा माया संबंध से मोहित हुआ जैसा हो जाता है कहा दो टिप्पणी अयमात्म स्वयं यह आत्मा ही स्वयं तथा मोहित उस प्रकार मोहित तो होना माने मोहितो लौकिको अयमे स्वयं मोहित लौकिको स्वयं लौकिक बन जाता है में मनुष्यदि भाव में आ जाता है और माया के कारण से अपने को मनुष्य मनुष्यदि मानने लग जाता है ये मोहित होना तो है ये स्थिति हो जाती है कहा ठीक में आ गया अतो मोह द्वारा आत्मा एवं आयादि गति इसलिए जो मोह है तो माया कहा है तो आत्मा में ही है इसी तरह तो जाता है माया आत्मा में है अतो मोह द्वारा मोह के माध्यम से जब शरीर आदि में मोह हो रहा है इसलिए इसके द्वारा माया आदि मायादि आत्मा में ही माया के ज्ञान आत्मा में है रहा है तो माया का कार्य से मोह्य आत्मा अनुभव ही मानता माया का कार्य मोह का अनुभव आत्मा में हो रहा है इसलिए माया का ज्ञान आत्मा, आत्मा में होगा ठीक है माया मुहेम भगवता सूचित माया दो मोह का कारण है ये भगवान ने भी भगवित किया गीता के नव अध्याय में भगवता भी सूचित भगवित किया मम माया मुरुत भगवान ऐसा कहा से दीयसा गुणमयी मम माया दुरतया मे प्रपतंते मरंत गीता न्याय इत्यादि हो गया सब समय हो गया यही रखना प्राप्त ओं भद्रं कर्णे श्रिया भद्रं पश्ये माक्ष स्थिर सुश्रुवा सीर्शे मेवाल ओं शु सा